प्रश्न अकथ कहानी प्रेम की कबीर नानक दादू फरीद मीरा चैतन्य आप कहते ही चले जाते हैं कहानी आगे बढ़ती जाती है उसका अंत आता हुआ नहीं मालूम होता क्या कोई अंत है या नहीं प्रेम का प्रारंभ है अंत नहीं इसे थोड़ा समझना पड़े प्रेम का प्रारंभ है अंत नहीं घृणा का अंत है प्रारंभ नहीं तुमने घृणा कब प्रारंभ की तुम्हें कुछ पता है तुम बता सकोगे फला दिन फला तारीख कैलेंडर में उस दिन घृणा शुरू हुई घृणा तुम लेकर ही आए हो जैसे उसका कोई प्रारंभ नहीं अंत है क्योंकि जिस दिन प्रेम का जन्म होगा उसी दिन घृणा का अंत हो जाए प्रेम का प्रारंभ होगा और अंत नहीं होगा पुराने ज्ञानियों ने जो शब्द प्रयोग किए हैं वो बड़े ठीक महावीर ने कहा है संसार का कोई प्रारंभ नहीं है अंत है मोक्ष का प्रारंभ है अंत नहीं ठीक कही है बात मोक्ष का भी अंत हो जाए तो वो क्या मोक्ष होगा संसार का अंत है लेकिन प्रारंभ नहीं कब संसार हुआ शुरू बता सकोगे पूछो महावीर से बुद्ध से कब संसार शुरू हुआ वो कहेंगे कभी शुरू नहीं हुआ बस है पर इतना वो कह सकते हैं कि एक घड़ी आई जब अंत हुआ चालीस वर्ष के थे बुद्ध तब एक रात अंत हो गया संसार का मोक्ष शुरू हुआ अब तुम पूछो कि मोक्ष का अंत होगा कभी कभी नहीं होगा जीवन में जो पाप है उसका प्रारंभ नहीं होता अंत होता है और जीवन में जो पुण्य है उसका प्रारंभ होता है और अंत नहीं होता अकथ कहानी प्रेम की वो शुरू तो होती है एक दिन वीणा के तार बजने शुरू होते उसके पहले भनक भी नहीं थी फिर वीणा बजती ही चली जाती सब समाप्त हो जाता है पर वीणा के स्वर फिर गूंजते ही रहते वो गूंज अनंत की है शाश्वत की है वो गूंज समय के का हिस्सा नहीं है समय के पार है तो एक दिन तुम जागते जरूर हो लेकिन फिर तुम कभी सोते नहीं जो प्रेम में जाग गया जाग गया इसलिए तो हमने प्रेम को शाश्वत कहा है और जब तक प्रेम शाश्वत न हो तब तक प्रेम का धोखा रहा होगा जो प्रेम पैदा हो और समाप्त हो जाए उसे तुम कुछ और कहना कृपा करके प्रेम मत कहना और नाम खोज लेना लेकिन प्रेम मत कहना क्योंकि प्रेम की तो परिभाषा यही है कि जो शुरू हो और समाप्त ना हो इतना विराट है कि तुम ही उसमें समाप्त हो जाते हो तुम उसे कैसे समाप्त कर पाओगे एक कहानी मुझे सदा प्रीति कर रही है रामकृष्ण कहते थे मेला भरा था समुद्र के तट पर बड़ा विवाद चल रहा था कि समुद्र अथाय है या नहीं भीड़ इकट्ठी हो गई थी बड़े पंडित शास्त्र खोल कर बैठे थे बड़ा उत्तेजना फैल गई थी कि कौन जीतता कौन हारता। बैठे सब किनारे पर थे सागर में कोई उतर ना रहा था बैठ की चर्चा हो रही थी शब्दों की मार चल रही थी बाल की खाल खींची जा रही थी कोई कहता था अथाए क्योंकि अब तक किसी ने भी नहीं कहा कि कितनी थाए अगर था होती तो कोई नाप लेता दूसरे कह रहे थे क्योंकि अब तक नापा नहीं गया तुम कैसे कह सकते हो कि अथाय नाप हो जाए और पता चले कि नाप नहीं हो पाता तो ही अथाय कहना अब इसमें बड़ी जटिलता थी नाप अब तक हुआ नहीं है तो थाए तो कह नहीं सकते अथाय भी नहीं कह सकते पर किसी को यह ख्याल नहीं आ रहा था कि उतरे कूद जाएं, कहते हैं नमक के दो पुतले भी उस भीड़ में खड़े थे उनको जोश आ गया उन्होंने कहा रुको जी विवाद से क्या होगा हम पता लगा के आते हैं वो दोनों कूद गए वो जैसे जैसे नीचे जाने लगे वैसे वैसे बड़े हैरान हुए कि सागर की गहराई का तो अंत नहीं होता खुद पिघलते जा रहे हैं नमक के पुतले थे कहते हैं वो पहुंच भी गए बड़ी गहराई में लेकिन जब लौटने का ख्याल आया तो वो थे ही नहीं वो तो जा चुके थे नमक नमक में घुल चुका था सागर का हिस्सा हो चुका था ऐसा कई दिनों तक लोग घाट पर प्रतीक्षा करते रहे और उन्होंने कहा कि फिजूल है मेहनत अब और रुके रहना शास्त्र का अर्थ फिर से शुरू किया जाए ये बेकार मेहनत गई ये समय ऐसे ही गए इस बीच तो हम शास्त्र से ही निर्णय कर लेते फिर विवाद शुरू हो गया और वो जो डूब गए गहराई में वो कभी लौटे नहीं कहने था है या नहीं कहानी अभी भी वहीं उलझी है था है या नहीं विवाद गाँट पर अब भी चल रहा है पंडित अब भी अपनी अपनी बातें कर रहे हैं ये जो दो नमक के पुतले हैं ये संतों के प्रतीक हैं ये संतत्व के प्रतीक है जैसे सागर में नमक का पुतला घुल जाता है ऐसे ही हम परमात्मा में घुल जाते हैं उसके प्रेम में घुल जाते हैं दो क्यों चुने प्रतीक क्योंकि जब तक हम घुले नहीं तब तक दो मालूम होते हैं। घुल गए तो दो भी नहीं रह जाते एक भी नहीं रह जाता अद्वैत हो जाता है। फिर लौट के कहे कौन बताए कौन थोड़ी देर घाट पर बैठे हुए पंडित प्रतीक्षा करते हैं फिर वो कहते हैं ये भी गए कोई लौट के बताता नहीं हम अपना शास्त्रार्थ फिर शुरू करें वो फिर विचार में लीन हो जाते निर्विचार में जाना जाता है विचार में सिर्फ विवाद है शून्य में पहचान है शब्द में केवल सिर्फ ओढ़ है लेकिन जो शून्य में उतरता है वो प्रेम को समाप्त नहीं कर पाता स्वयं समाप्त हो जाता है इसलिए अकथ कहानी प्रेम की चौथा प्रश्न इस प्रवचन माला के प्रारंभ में आपने कहा प्रेम और ध्यान दो मार्ग है पर अकथ कहानी प्रेम की भांति अकथ कहानी ध्यान की क्यों नहीं कही जाती कहानी के लिए कम से कम दो की जरूरत है तो प्रेम की तो कहानी हो सकती ध्यान की नहीं हो सकती ध्यान तो एक का ही एक में प्रवेश कहानी के लायक जगह नहीं कम से कम कहानी के लिए दो तो चाहिए तो कुछ कहानी बने तीन हो तो और भी अच्छी बन जाती ट्रायंगल बन जाता है और ज्यादा हो तो कहानी और बढ़ती चली जाती है ध्यान में तो अकेला एक ही व्यक्ति बचता है तुम थोड़ा ऐसा सोचो कि एक आदमी जन्मे और ध्यान में डूब जाए सौ साल जिए और ध्यान में ही रहे तुम उसकी कुछ कहानी कह सकोगे उसके जीवन में कुछ घटा ही नहीं ना लड़ा ना झगड़ा ना अदालत गया ना प्रेम किया न बच्चे पैदा किए न इलेक्शन लड़ा न नेता बना न कुछ किया कुछ भी नहीं किया वस्तुता तुम उस आदमी को पहचान ही ना पाओगे कि वो कौन है उसका नाम धाम क्या है क्यों ध्यानी का कोई नामधाम है कोई पता ठिकाना है लोग उसे भूल ही जाएंगे कि वो है भी किसी को उसका पता भी ना रहेगा वो कब आया और कब गया हवा की लहर की तरह चला जाएगा भीतर पीछे कोई रेखा भी न छूटेगी कोई चरण चिन्ह भी न छूटेंगे कहानी क्या होगी कहावत है फ्रांस में कि कहानी बुरे आदमी की होती है अच्छे आदमी की नहीं और ये बात सच है अच्छे आदमी में कहानी क्या है न चोरी की न जुआ खेले न शराब पी न हत्या की न मारा न मारे गए अच्छे आदमी की कहानी क्या है अच्छे आदमी की कहानी लिखने को कुछ नहीं कागज कोरा है सूफियों की एक किताब है उस किताब का नाम है द बुक ऑफ द बुक्स उसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं वो कोरी है। उस किताब की तो कहानी है लेकिन किताब में कोई कहानी नहीं किताब किसने बनाई किस, किस सम्राट के महलों में रही किन तिजोड़ियों में संभाली गई इसकी तो कहानी है लेकिन किताब के भीतर कोई कहानी नहीं किताब कोरी है बिल्कुल खाली है वो अच्छे आदमी का ध्यानस्थ आदमी की बात है प्रेम की कहानी हो सकती मीरा नाचेगी रोएगी विरह में पीड़ा में आनंद में परमात्मा से निवेदन करेगी कुछ कहेगी कुछ सुनेगी कुछ समझेगी कुछ समझाएगी खेल चलेगा एक लीला होगी बुद्ध के पास कोई भी खेलना होगा किससे कहना है न कोई परमात्मा है न कोई भक्त है न कोई भगवान है एक ही बचा मरुस्थल जैसा सन्नाटा है कोई वृक्ष नहीं उगते कोई पुल नहीं लगते कोई पक्षी गीत नहीं गाते मरुस्थल की क्या कहानी मरुस्थल कह दिया कहानी पूरी हो गई ध्यान की कोई कहानी नहीं बहुत बड़ा जिन फकीर हुआ रिंझाई किसी ने पूछा कि मैं जरा जल्दी में हूं एक शब्द में बता दो क्या करने योग्य है तो वो चुप बैठा रहा उस आदमी ने कहा जल्दी करो चुप क्यों बैठे हो उसने कहा कह दिया जो कहना था क्योंकि तो जो कहना था वो चुप्पी है बोलने से खराब हो जाएगी समझ गए तो समझ गए नहीं समझे तो और कहीं समझ लेना उस आदमी ने कहा कि लुभाते हो तुम तुम्हें देखकर रुकने का मन होता पर मैं जल्दी में हूं और इतनी सी बात और अटकाएगी मैं और चिंतित रहूंगा कि पता नहीं क्या मतलब था तुम संक्षिप्त में एक शब्द तो बोल दो तो रिंझाई ने कहा ध्यान उस आदमी ने कहा चलो कुछ तो तुम बोले लेकिन इतने से कुछ बहुत साफ नहीं होता ध्यान यानी क्या है ने कहा ध्यान यानी ध्यान उस आदमी ने कहा और पहलिया मत बुझो मुझे जाना है जल्दी में हूं और तुम उलझाए चले जा रहे हो ध्यान यानी ध्यान इसका क्या मतलब रिंझाई ने कहा तुम कितना ही पूछो ध्यान यानी ध्यान और ध्यान यानी ध्यान ऐसे ही मैं दोहराता चला जाऊंगा क्योंकि ध्यान यानी ध्यान और कुछ है नहीं अब करो और जानो अब अगर तुम रिंझाई के ऊपर कोई शास्त्र बनाना चाहो तो क्या बनाओगे खाक गीता लिखना चाहो रिंझाई के ऊपर क्या लिखोगे ध्यान यानी ध्यान गीता समाप्त एक पोस्ट कार्ड भी बहुत बड़ा हो जाएगा और यह भी रिंझाई को पसंद न पड़ेगा इतना लिखना भी ध्यान यानी नहीं ध्यान ये भी मजबूरी में याद नहीं जिद्दी था इसलिए कहा नहीं तो वो चुप ही थे खाली पोस्टकार्ड भेजते थे ध्यान की कोई कहानी नहीं प्रेम की कहानी है और इसलिए तो मैं कहता हूं प्रेम का एक रस है ध्यान से तुम्हारा संबंध जरा मुश्किल है क्योंकि कहानी में अभी तुम्हारा रस है अभी तुम कहानी सुनना चाहोगे न सही संसार की परमात्मा की न सही इस लोक की उस लोक की अभी तुम गीत गाना चाहोगे न सही यहां के वहां के भगवत गीता सही पर गीत अभी तुम नृत्य देखना चाहोगे न सही संसार का नृत्य मीरा का तुम्हारे लिए प्रेम करीब होगा उससे कुछ तुम्हारे तार जुड़ जाएंगे प्रेम भी आखिर में ध्यान पर पहुंचा देता है पर आखिर में ध्यान तो सीधी छलांग है, प्रेम तो कृमिक उपाय है ध्यान छलांग है, ध्यान बड़ा दुस्साहस मांगता है अंधेरे में कून जाने का प्रेम धीरे धीरे फुसलाता है आ जाओ आश्वासन संदेहता है घबराओ मत सांथों में प्रेम सुगम है ध्यान दुर्गम है और ध्यान की कोई कहानी नहीं ना अकथ और ना कथ कोई कहानी नहीं आपने कहा प्रेम पदयात्रा है और ध्यान जैसे वायुवान की यात्रा फिर सभी सयाने और आप भी प्रेम पर ही जोर देते हैं क्या सभी सयाने लंबी यात्रा के पक्ष में थे ना मेरा बस चले तो मैं तो यात्रा के बिल्कुल पक्ष में नहीं मैं तो तुमसे यही कहता हूं कि यात्रा करनी ही नहीं तुम वही हो पर तुम नहीं सुनते तुम कहते हो कि ठीक है पर थोड़ा कुछ तो बताएं कैसे चलें कुछ आलम्बन चाहिए कोई सहारा चाहिए ऐसा एकदम से पहुंचा देने में तो जस्ती नहीं बात तुम भरोसे नहीं करते कि तुम और इसी वक्त परमात्मा हो सकते हो तुमने अपनी इतनी निंदा की है इतने कालों तक तुमने अपने आप का इतना अपमान किया है इतने अनंत जन्मों में तुम महानिंदक हो अपने तुमने कभी अपने को स्वीकार नहीं किया तुम सदा अपने को अच्छा बनाने की चेष्टा में रहे हो और जाना तुमने सदा है कि तुम बुरे हो जाना तुमने कि तुम पापी हो और पुण्यात्मा होने की तुमने कोशिश की है मैं आज अचानक तुमसे कहता हूं कि तुम पापी नहीं हो तुम चाहो तो भी पापी नहीं हो सकते हो पाप तुम्हारा भ्रम है और पुण्य तुम्हारा स्वभाव तुम सुन लेते हो लेकिन बात जस्ती नहीं तुम्हारी आदत के विपरीत तुम सब सुन सुना के फिर कहते हो ठीक कहते हैं आप कुछ आत्म सुधार का मार्ग बताइए मेरे पास रोज लोग आते हैं उनसे मैं कहता हूं कुछ करना नहीं तुम जैसे हो परम सुंदर हो वे इधर उधर देखते वे कहते मान नहीं सकते चाहे मेरी बात सुन के चुप भला हो जाएं लेकिन राजी थोड़ी होते कैसे मान सकते हैं कि मैं जैसा हूं परम सुंदर हूं मैंने अपनी शक्ल देखी आईने में मैंने अपना व्यवहार देखा और पंडितों ने तुम्हें इतना ज्यादा निंदित किया है कि उनके शब्द तुम्हारे भीतर गूंजते रहते हैं कि तुम पापी महापापी तुम और परमात्मा परमात्मा बहुत दूर है हजारों साल की यात्रा है तब तुम पहुँच पाओगे इंच इंच बदलना है तपश्चर्या करनी मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम अभी वही हो इसी क्षण एक क्षण भी खोने की जरूरत नहीं है लेकिन उस पर तुम राशि नहीं होते वो ध्यान का मार्ग है, वो तत्व जगा देता है पर वो इतनी जल्दी होती है उसमें कि तुम भरोसे नहीं कर सकते कि इतनी जल्दी हो सकती तुमने तो धीरे धीरे करके भी नहीं पाया इतनी जल्दी कैसे पाओगे तुम तो जन्म जन्म चल के नहीं पहुंचे और मैं कहता हूं बिना चले पहुंच जाओगे तुम्हारे तर्क को बात जमती नहीं तुम्हारे गणित में बैठती नहीं तुम कहते हो हो गया होगा तुम्हें कोई प्रभु कृपा से किन्हीं पुण्य फलों से या किसी पीछे के द्वार से तुम प्रविष्ट हो गए हो ये अपने लिए नहीं तुम बुद्ध को कहते हो तुम अवतार हो तुम्हारी बात और हम साधारण जन कृष्ण को तुम कहते हो तुम तो उसी के रूप हो तुम्हें हो गया होगा तुम परमात्मा से जरा करीब से नाते रिश्ते में बंधे हो सगे संबंधी हो भाई भतीजा हो तुम्हें हो गया होगा जी सो तुम कहते हो तुम उसके इकलौते बैठे हो लेकिन हम पापी हमें होना चाहिए नरक में हम यहां पृथ्वी पे कैसे इस पर भरोसा नहीं आता और तुम कहते हो कि तुम स्वर्ग में इसी क्षण प्रवेश के अधिकारी हो ये तुम्हारा मन हिम्मत नहीं कर पाता तुम डरते हो तुम भयभीत हो इस से अड़चन है मैं तो चाहूं कि तुम अभी बिना चले पहुंच जाओ और मैं तुमसे कहता हूं तुम पहुंचे ही हुए हो इस बात का होश भर चाहिए तुम वहीं सो रहे हो जहां परमात्मा है सिर्फ आंख खोल और उठ के बैठ जाना जरा चाय पियो और चारों तरफ देखो आंख खोल के थोड़ा मुंह धो डालो एक क्षण को भी तुम कहीं और गए नहीं वो जो तुमने पाप किए पुण्य किए सब सपना था वो जो तुम बहुत बार जन्मे और मरे सब सपना था तुम कहीं मर सकते हो तुम कहीं जन्म सकते हो तुम्हारा न कोई जन्म है न कोई मृत्यु है तुम शाश्वत हो पर ये बात तो तुम्हें जमेगी नहीं तुम कहोगे होगी कभी जन्मों जन्मों के बाद हमें भी होगी तब से समझ में आएगी इसलिए सयानों की भी मजबूरी है वो तुमसे कहते हैं ठीक तुम्हें लंबा रास्ता चाहिए लंबा रास्ता बताते लंबे रास्ते पर तुम्हें आसानी मालूम पड़ती तुम कहते हो ये हम संभाल लेंगे एक एक सीढ़ी चलना है इतनी हमारे पैर में सामर्थ्य है हम धीरे धीरे चल लेंगे ज्ञानी तो यही चाहेंगे कि तुम अभी हो जाओ वहीं तुम राजी रहे हो तो फिर क्या किया जाए तो थोड़ा चक्कर लगा के आओ प्रेम थोड़ा लंबा मार्ग है परमात्मा से होके अपने पर ही लौटता है जाता कहीं नहीं अपना ही कान पकड़ना है हाथ घुमा के पकड़ना है सिर के पीछे से पकड़ना है ध्यान सीधा है एकदम सीधा है इतना सीधा है कि क्षण भर के भी स्थगन की कोई जरूरत नहीं इसलिए प्रेम और प्रेम के और भी कारण हैं तुम्हारी तैयारी उसके लिए आसानी से हो सकेगी अगर अपनी तरफ देखूं तो लगता है क्यों व्यर्थ तुम्हारा समय खराब हो ध्यान तुम्हारी तरफ देखूं तो सोचता हूं ध्यान को समझाऊंगा तो मेरा समय व्यर्थ होगा प्रेम अब तुम समझ सकते हो अगर मेरी सुनो तो ध्यान लेकिन अगर तुम्हारी तरफ देखता हूं तो मुझे भी लगता है प्रेम ध्यान तुम्हारी पकड़ में ना आएगा ध्यान आखिर में घटेगा तुम्हें तब तुम भी हंसोगे कि अच्छा पागलपन हुआ ये तो बिना चले भी पहुंच जाते लेकिन बिना चले तुम्हें ये समझ नहीं आती तुम्हें थोड़ा दौड़ाना पड़ेगा तुम्हें थोड़ा भटकाना पड़ेगा तुम्हें जरा दूसरे दरवाजों पर भी दस्तक देनी पड़ेगी तभी तुम अपने घर पहुँचोगे तुम्हें थोड़ा परदेश में घूमना पड़ेगा तभी तुम अपने देश को पहचान पाओगे जो जगत के बड़े प्रसिद्ध यात्री हुए हैं उन सब का यह कहना है कि जब तक कोई व्यक्ति दूसरे देशों में नहीं भटकता तब तक अपने देश का सुख और शांति अनुभव नहीं होती जब तुम दूसरे देशों में भटक लेते हो और लौट के थके बाधे घर आते हो तब अपना झोपड़ा भी महल जैसा मालूम पड़ता है रूखी सूखी रोटी भी बड़ी सुखद मालूम पड़ती है वो जो लंबी यात्रा है वो तुम्हें इतना दिखा देती है कि अपने घर से ज्यादा विश्राम कहीं भी नहीं पराए महल भी पराए महल है बड़ी राजधानियां भी सिर्फ शोरगुल उपद्रव है शांति तो अपने घर में जहां अपनेपन का चारों तरफ फैलाव है वहीं विश्राम है लेकिन यह जानने के लिए भटकना जरूरी है ये तुम अपने घर में बैठे बैठे ना जान सकोगे घर में बैठे बैठे तो बड़ी बेचैनी होती कि जीवन व्यर्थ जा रहा यहीं बैठे ऊब रहे हैं परेशान हो रहे हैं सारी दुनिया मजे कर रही लोग जा रहे हैं कोई कहीं कोई कहीं कोई हिमालय जा रहा है कोई स्विट्जरलैंड जा रहा है कोई चीन जा रहा है सारी दुनिया यात्रा कर रही हम ही यहाँ बैठे हैं दिन इसी घर से बंधे यही खम्भे में जिंदा रहे इसी में मर जाएंगे तब तुम्हें तो बड़ी बेचैनी लगती है भटकना जरूरी है घर पहुंचने के लिए प्रेम जरूरी है ध्यान तक आने के लिए और प्रेम की भाषा तुम्हारे समझ में आ जाती है क्योंकि तुम्हारे संसार की भाषा से थोड़ा श्रृंखला है तुमने पत्नी को प्रेम किया है न किया होगा बहुत गहरा फिर भी किया है न पाई होगी पूरी पूरी एकात्मता फिर भी किन ही क्षणों में कभी कभी क्षण भर को ही सही दोनों हृदय एक साथ धड़के दोनों श्वास एक साथ चली क्षण भर को आभासी सही हुआ हो एक होने का आभास हुआ है उसकी भाषा तुम्हें समझ में आती तुमने अपने बच्चे को प्रेम किया उसकी आंखों में झांका है तुमने अपने मित्र को प्रेम किया कभी किसी जोश के क्षण में तुम अपने मित्र के लिए मरने को भी राजी हो गए हो मरे नहीं समझ आ गई सोच विचार आ गया हिसाब लगा लिया बाकी कभी किसी क्षण में जोश और उत्साह में तुमने मरने की भी हिम्मत कम से कम कल्पना तो की है उससे तुम्हें थोड़ा प्रेम की भाषा समझ में आ जाती कबीर नानक फरीद मीरा चैतन्य तुम्हारे पास खड़े मालूम पड़ते हैं बुद्ध और तुम्हारे बीच अनंत आकाश का फासला लगता है वो किसी और लोक की भाषा बोल रहे हैं जिसका अनुवाद भी मुश्किल है जो तुम तक आते आते आते आते विकृत ही हो जाता है तुम जब तक समझो समझो तब तक बात ही बिगड़ जाती है जो बुद्ध कहते हैं वो सुनने में नहीं आता जो तुम सुनते हो वो बुद्ध ने कहा नहीं प्रेम संसार को स्वीकार करके संसार की भाषा को स्वीकार करके धीर, धीरे धीरे परिशुद्धि की तरफ ले जाता है सीढ़ी सीढ़ी वो यात्रा है ध्यान छलांग आकस्मिक एक क्षण छण में क्षणातीत सयाने तुम्हारी तरफ देखते हैं तो कहते हैं प्रेम अपनी तरफ देखते हैं तो कहते हैं ध्यान अगर तुम सयानों की मानो तो ध्यान अगर तुम न मान सको तो समझौता है प्रेम उससे चलो तुम्हारे लिए सुलभ होगा प्रेम और कुछ जल्दी भी ऐसी नहीं है कि अभी हो ही जाए कल भी हुआ तो क्या हर्ज है इस अनंत काल में दिन दो दिन की देरी अबेरी का कोई अंतर नहीं है पांचवा प्रश्न आपको इतना सुनने के बावजूद नकली प्रेम का गोरख धंधा ठप क्यों नहीं होता है अभी सुना नहीं अभी सुनने की सिर्फ शुरुआत है। कानून ने सुना होगा तुमने नहीं सुना कान के सुन लेने से क्या होगा कान की कोई समस्या थोड़ी कान की समस्या होती हल हो जाती समस्या हृदय की है हृदय सुनने का तभी हल होगी इतना सुनने का तो सवाल ही नहीं एक शब्द भी तुमने सुन लिया होता एक इशारा भी सुन लिया होता तो भी बात हो गई होती क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ बहुत बहुत रूपों में मैं कोई वीणा नहीं बजा रहा हूं एक तारा है एक ही तार है उसी को छेड़े चला जा रहा हूं थोड़े ढंग बदलता हूं कि तुम ऊब न जाओ कहीं तुम्हारा रस्सी न खो जाए अन्यथा मुझे जो बजाना है जो गाना है वो तो एक ही बात है ध्यान यानी ध्यान प्रेम यानी प्रेम बहुत रूपों में उसकी प्रतिमा तुम्हारे लिए सजाता हूं कि किसी दिन शायद तुम सुन लोगे किसी दिन जागोगे और देख लोगे किसी सौभाग्य के क्षण में मेरा और तुम्हारा शायद मिलन हो जाए पर ऐसा मत सोचो कि आप आपको इतना सुनने के बावजूद अभी सुना ही नहीं क्योंकि सुनते ही घटना हो जाएगी तो ऐसा ही हुआ कि तुम कहो आग में इतना हाथ डालने के बावजूद में जलता क्यों नहीं तो डाला ही ना होगा हाथ हाथ डाल दो तो फिर जलोगे नहीं जलोगे ही कोई उपाय नहीं बचने का हाथ ना डाला होगा दूर ही दूर हाथ को रखा होगा या सपने की किसी आग में हाथ डाला होगा जो सुबह जाग के पाया जाता है कि नहीं हाथ जला नहीं या तो आग झूठी रही होगी या हाथ डाला ही ना होगा यही तो संभावनाएं या तो मैं जो कहता हूं वो आग ही ना होगी तो तुम्हारा हाथ नहीं जलता या फिर तुमने हाथ ही ना डाला होगा और मैं तुमसे कहता हूं आग झूठी नहीं हो सकती क्योंकि उसमें मैं चल गया कोई कारण नहीं है कि तुम क्यों न जल जाओ तुम दूर दूर से खेल में लगे हो सुनते तुम हो सुनते कहां हो सुनते मालूम पड़ते हो सुनते कहां हो सुनते हो ऐसा मान लेते हो सुनते कहां हो छठवां प्रश्न दर्शन के लिए जाते हुए 33 नंबर के फाटक पर से ही मुझे कप कपी होने लगती जबकि कुछ और मित्र डट कर जाते हैं और बातचीत करते सिर्फ मुझे ही ऐसा भय क्यों होता है वो जो डटकर बातचीत करते हैं वो भी भयभीत है भय के दो रूप हैं या तो कपकपी लगती है या आदमी डट के खड़ा हो जाता है वह दोनों ही भय के रूप कायरता और बहादुरी भय के दो सिक्के उनमें कोई फर्क नहीं है बड़ा बहादुर से बहादुर भी भीतर कायर होता है और कायर से कायर भी भीतर बहादुर होता है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं सामान्य स्वाभाविक जो बात है वो ना तो कपकपी लगती है और ना डट के तुम खड़े हो डटके किसके खिलाफ खड़े होना डट के अपनी ही कपकपी के खिलाफ खड़े हो रहे हो भय क्या है डटना किसके खिलाफ है भय यह है कि तुम मेरे सामने आओगे तो तुमने जो अपनी प्रतिमा बना रखी है वो खंडित होगी मेरा दर्पण तुम्हारी असलियत तुम्हें दिखाएगा इससे तुम भयभीत हो यह एक ढंग है दूसरे हैं जो अकड़ के आ जाते हैं दर्पण के सामने खड़े हो जाते हैं कि अकड़े रहेंगे जरा भी शिथिल न होंगे दर्पण को मौका ही ना देंगे कि वो असलियत बता दे हमारा अकड़ापन ही दर्पण में झलकेगा हमारी असलियत ना दिखाई पड़ेगी वो दोनों तरह के लोगों को मैं जानता हूँ कुछ हैं जो आके बहुत बातचीत करने लगते हैं वो इतनी बातचीत करने लगते हैं कि मैं देखता हूँ कि बातचीत कर, कर कर के वो मुझे टाल रहे हैं वो मुझे सुनने को नहीं आए वो घबराए हैं कि अगर वो चुप हुए मैं कुछ बोला तो मुसीबत होगी तो वो कहे ही चले जाते वो मेरी तरफ़ देखते तक नहीं वो नीचे देखते वो कहे चले जाते वो न मालूम ज़रूरी गैर जरूरी बातें बड़ी लंबी करके कहते जिनका कोई सार नहीं जिनको मेरे पास लाने का कोई प्रयोजन नहीं वो अपने चारों तरफ एक सुरक्षा का उपाय करते शब्दों को खड़ा करके कि मेरा कोई शब्द उनके भीतर प्रविष्ट न हो जाए वो तुम्हें लगेंगे कि बिल्कुल डट के बात कर रहे हैं दूसरे हैं जो कपते हैं डरते हैं वो बोल ही नहीं पाते उनसे मैं पूछता हूँ कैसे आए क्या कहना क्या है मन की पीड़ा वो कहते हैं कुछ भी कहना नहीं वो भी कप रहे हैं दोनों ही डरे हुए हैं एक तीसरा सामान्य सरल स्वाभाविक व्यक्तित्व है संतुलित जो कहना है कह देता है जो सुनना है सुन लेता है जो देखना है देख लेता है जो सच्चाई है उसे पकड़ने की कोशिश करता है न तुमसे मैं नहीं कहता कि तुम डट के आने लगो अगर कप कपी आती है वो भी गलत डट के आए वो भी गलत डट के आने का मतलब यह कि कप कपी ना आने देंगे अकड़े रहेंगे दोनों ही गलत थे संतुलन चाहिए मुझसे भय क्या है मैं तुमसे छीन क्या लूंगा तुम्हारे पास है क्या जिसे मैं छीन लूंगा तुम मेरे पास से कुछ लेके ही जा सकते हो देने का तुम्हारे पास कुछ भी नहीं तुमसे मैं छीनूंगा क्या ज्यादा जाद से ज्यादा तुम्हारा भिकमंगापन छीन सकता हूं तुमसे मैं छुड़ा क्या लूंगा तुम्हारे पास काश कुछ होता कुछ भी नहीं तुम्हारी दशा वैसी है जैसे भिखारी रात भर जाग के बैठा रहता है कि कोई चोरी ना कर ले कुछ है ही नहीं एक भिक्षा पात्र है या मैंने सुना तुमने भी कहा बस सुनी होगी कि नंगा नहाता नहीं क्योंकि डरता है फिर निचोड़ेगा कहां कपड़े कहां सुखाएगा कपड़े हैं ही नहीं स्नान नहीं करता है। तुम्हारे पास है क्या तुम भयभीत क्यों हो तुम अगर गौर से देखो कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं सारा भय चला गया भय तो खोने का भय लेकिन तुमने कुछ मान रखा है कि तुम कुछ हो इसलिए भय उस मान्यता को गौर से देखो क्या हो तुम तुम्हारे देखने में ही तुम्हारी मान्यता तिरोभूत हो जाएगी तब तुम सहज भाव से मेरे पास आ सकोगे ना तो डट के आओ क्योंकि डट के तुम क्या करोगे क्या फायदा है अगर तुम मुझसे लड़ रहे हो अपना समय खो रहे हो उसी समय में तुम जाग सकते थे वो तुमने लड़ने में गमाया अगर तुम भयभीत हो रहे हो तो अपनी सुरक्षा में लगे हो वो भी तुमने व्यर्थ गमाया थोड़ी देर में तुम्हारे साथ हूं उसका तुम उपयोग कर लो पीछे पछतावा बहुत होगा पर पीछे पछताने से कुछ भी नहीं होता पाछे पछताए होत तो कर जब चिड़िया चुग गई खेत मैं सदा तुम्हारे पास नहीं रहूंगा तुम सदा तुम्हारे पास रहोगे फिर पीछे घबड़ा लेना डट लेना आकड़ लेना कप कपी कर लेना जो करना हो कर लेना थोड़ी देर में तुम्हारे पास हूं उसका उपयोग कर लो ये दर्पण फूट जाएगा फिर तुम अपना चेहरा इसमें ना देख सकोगे हालांकि मैं जानता हूं फिर तुम फूटे दर्पण की चौखट को रखे पूजा करोगे उसमें कुछ भी दिखाई ना पड़ेगा लेकिन तब तुम बिल्कुल निश्चिंत आओगे मैंने देखा है लोगों को मंदिर में जिस निश्चिंत भाव से जाते उस निश्चिंत भाव से उनको बुद्ध के पास जाते नहीं देखा है मंदिर की प्रतिमा से डर क्या है ना कपकपी लगती ना डट के जाते मंदिर की प्रतिमा है ही नहीं चौखट बची है दर्पण तो कभी का जा चुका है इसके पहले की वैसी घड़ी आए उपयोग कर लो अपने को देखने का मौका मिला है उसे खो मत न घबड़ाने में न अकड़ने में सरल सामान्य बनो सहज बनो